माता माता देवी स्वम दीस्व देवीप प्रकृतिस्व प्रकृतिस्व प्रणम्य प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम गोलमाता दिशनी माते की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 इस पवित्र धाम जिस स्थल पर हरपल माँ का गुणगान चल रहा है हम आप सभी के लिए वो सौभाग्यशाली क्षण होते हैं जितने क्षण भी इस पवित्र धाम पर मैं है या आप लोग यहाँ गुजार रहे होते हैं शिष्यों को स्वतः अवगत है कि मैं स्वतः इस पवित्र तपस्थली से बाहर जाना पसंद ही नहीं करता उसके पीछे मूल कारण वही है कि जिस जगह पर सत्य उपस्थित हो जिस जगह पर माता आदि सत्य जगजन्य जगदम्बा की उपस्थिति हो जिस जगह पर भविष्य में माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा की मूल स्वरूप की स्थापना होनी हो उस स्थान के तुलना में जब भी मैं किसी स्थल के बारे में चिंतन करता हूं तो कोई उसके समकक्ष भी नजर नहीं आता अपने आप मन एकाग्र हो जाता है कि इस स्थान के बाहर जाकर के मुझे मिलेगा क्या अगर मैं कहीं बाहर की यात्रा करूंगा बाहर कहीं जाऊंगा उससे मिलेगा मुझे क्या जो तृप्ति जो आनंद यहां की रजकणों के बीच बैठकर मिलता है जो आनंद मां के गुणगान जो कानों में सुनाई देते रहते हैं उनसे जो आनंद और तृप्ति प्राप्त होती है उस तृप्ति की तुलना किसी दूसरी किसी भी चीज वस्तु किसी स्थान से की नहीं जा सकती वही विचारधारा मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाती है कि केवल उस सत्य को समझने का प्रयास करें मेरी अपनी बातें बड़ी फैरल सहज चिंतनों के माध्यम से आपको दी जाती हैं मैं आप लोगों का यहां आह्वान करता हूं उसके पीछे केवल मात्र एक चिंतन होता है क्योंकि मुझे अपने जीवन की यात्रा का ज्ञान है मैं चाह करके आप लोगों के बीच उतना अधिक समय जिस तरह से आप लोग आप अपेक्षा करते हैं भविष्य में भी नहीं दे सकूंगा मेरा जीवन साधनात्मक है अधिकांशतया एकांत की साधनाओं का लक्ष्य है भविष्य में भी यज्ञ स्थल के निर्माण के बाद अधिकांशतया मेरा समय उस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि के समक्ष ही व्यतीत होना है बचपन से आज तक मैंने अधिकांशतया एकांत केवल माँ के, के चरणों की आराधना के कि चिंतन को अधिक महत्व तो दिया है उस सत्य की ओर आप लोगों को बार बार खींचने का मूल लक्ष्य होता है कि मैं यहां पर आप लोगों को ना तो कोई कथानक सुनाने के लिए बुलाता हूं ना तो आप लोगों से किसी प्रकार की अपेक्षा होती है कि यहां का कोई श्यूर किसी तरह से आपके धन अर्जन के लिए लगाया जाता हो या आपसे किसी प्रकार की मुझको सेवाएं लेना हो मेरे अंदर की जो वेन्द्रा है मेरे अंदर की जो तड़प है जो मैंने माता आदि सकनी जगदम्बा के चरणों में संकल्प लिया है उस चेतना के प्रवाह से केवल आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं क्योंकि यहां उपस्थित हो जाने के बाद केवल आप लोग यदि विचारधाराओं को पकड़ लेंगे तो एक साधक के पास जो चेतना तिरंगे होती हैं चूंकि मैंने कहा कि मेरा जीवन साधनामय है मेरे लाभ देने का मार्ग भी केवल चेतना तरंगों के माध्यम से है यदि मैं कथानकों चिंतनों में बैठ जाऊंगा तो उससे आपका हित नहीं होना मगर जिस विचारधारा में आपको जोड़ना चाहता हूं जब तक आप लोग उस विचारधारा से उसी भावना से आप लोग जुड़ेंगे नहीं जब तक लाभ का जो प्रवाह है जो आप लोग अपेक्षाएं रखते हैं उन अपेक्षाओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती यदि आप लोग उस विचारधारा को पकड़ लेंगे तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा जिस प्रकार से हजारों वर्ष से बंद किसी काल कोठरी में केवल अंधकार का पूर्णतया साम्राज्य हो मगर एक छोटा सा भी फुराक बना दिया जाए और सूर्य के प्रकाश के यदि एक किरण वहां प्रवेश कर जाती है तो हजारों हजारों वर्षों से छाया हुआ बैठा हुआ वह अंधकार एक मिनट में गायब हो जाता है एक पल में दूर चला जाता है वह नहीं कहता कि यहां पर मेरा हजारों वर्षों से साम्राज्य था वह नहीं कहता कि यहां पर तो मेरा आधिपत्य था मैं जल्दी नहीं जाऊंगा बार बार आपके पास बार बार द्वंद करने की भी क्षमताएं नहीं रह जाती केवल सत्य की एक प्रकाश किरण आते ही क्योंकि वास्तविकता में अंधकार का कोई अस्तित्व होता ही नहीं अंधकार का कोई साम्राज्य है ही नहीं कलिकाल का कोई साम्राज्य है ही नहीं हम कलिकाल मान बैठे हैं इसलिए कलकाल हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित किए बैठा है सत्य से हम दूर हुए नहीं कि हम स्वाभाविक है असत्य के गर्त में अपने आप गिर जाते हैं और सत्य की एक किरण को हम यदि हाफिल कर लेते हैं तो असत्य अपने आप दूर भाग जाता है तो हमें असत्य को दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है कलकाल को दूर भगाने की आवश्यकता नहीं है केवल एक लक्ष्य की पूर्ति करना है कि अपने हृदय के किसी कोने में वह प्रवल आस्था जागृत करना है वह अटूट विश्वास जागृत करना है कि माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा के प्रति हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाए क्योंकि उस प्रकट सत्ता से उस प्रकट सत्ता की चेतना तरंगे हासिल करने के लिए केवल हमारे पास मानव समाज के पास भक्तों के पास शिष्यों के पास केवल एक मार्ग होता है भक्ति मार्ग और ये भक्ति रूपी एक किरण भी हमारे अंदर पैदा हो गई तो माता आदि सत्य जगदब्बा की तरंगों से चेतना तरंगों से हम दूर नहीं रह सकेंगे असत्य हमसे दूर भागता चला जाएगा अवगुण हमसे दूर भागते चले जाएंगे विषय विकार अपने आप दूर भागते चले जाएंगे आप कह देंगे क्या हम भक्त नहीं हैं हम इतने साल से कोई दुर्गा सप्शती का पाठ कर रहा है कोई चार घंटे पाठ कर रहा है कोई किसी तरह के व्रत रह रहा है कोई किसी तरह के अनुष्ठान कर रहा है मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आप भक्ति तो कर रहे हैं मगर आपकी दिशा सही नहीं है यदि हम ये कह दें आंख बंद किए हुए बैठे रहे और कह दें हमको कुछ बाहर दिखाई ही नहीं देता हम देखना चाह रहे हैं देख कोई यह कह भी रहा कि बाहर प्रकाश है क्योंला आप आंखों खोल, खोलो और बाहर देखो मगर हम आंख केवल खोलने का कार्य न करें केवल आंख बंद किए बैठे रहे तो हमें बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा जबकि केवल आंख खोलते ही हमें बाहर का सब कुछ दृश्य दिखाई देने लग जाता है तो यह हमारी केवल एक विचारधारा का फेर है यदि उस विचारधारा में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लें जिस तरह पूर्व के चिंतनों में मेरे द्वारा बताया गया है कि हम उस प्रकृति सत्ता के अंश हैं पहले इस बात को स्वीकार कर ले चूंकि जो वास्तविक सत्य है कि अनंत लोगों की अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों के जो मूल जननी है वह माता आदि सत्य जगजनी जगदम्बा हमारी और आप सभी की आत्मा की जननी है उस आत्मा की जननी से वह भक्ति का हम रिश्ता जोड़ लें शिष्यत्व का रिश्ता जोड़ लें और भक्ति यदि वही संकल्प में विकल्प वाली बात हो तो भक्ति पूर्ण नहीं होती आप शब्दों की गहराई पे क्यों नहीं जा पाते जिस तरह मैंने कहा था प्रेम शब्द किस तरह भटक रहा है कि प्रेम शब्द आते ही विषय विकार वासनाओं का शब्द आ जाता है जबकि प्रेम शब्द का उद्बोधन होते ही हमें माता आदि सज्जनी जगदम्बा ने याद आनी चाहिए हमारे माता पिता याद आने चाहिए उसी तरह हम भक्ति तो कर रहे हैं मगर भक्त की गहराई की एक तरंग भी प्राप्त नहीं कर पाते यदि भक्त कोई भी अपने आप को भक्त कहता है तो उसके पास पूर्ण निष्ठा विश्वास समर्पण की चरम सीमाएं होनी चाहिए और चरम चरमसीमाएं उस बिंदु तक कि फिर कहीं शमशयन की जगह न रह जाए केवल आपको एक ठोस विचारधारा अपनाना है केवल उस सत्य को स्वीकार करना है कि मेरी आत्मा सत्य है अजर अमर अविनाशी है माता आदि सत्य जगदम्बा सत्य है उनसे मुझे जो मैंने रिश्ता जोड़ा है जो मेरा रिश्ता जोड़ना मेरा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य में किसी प्रकार का विकल्प शेष ना बचे असमंजस शेष ना बचे और वह रिश्ता यदि किसी कामनाओं से आप लोग जोड़ रहे हैं तो भक्ति का रिश्ता नहीं हो सकता आप लोग जितनी भी भक्ति करते हैं समाज का कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता क्योंकि भटकाव कहां पर आ रहा है आप पूर्ण लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे आपकी सुसुमना नाड़ी के आवरण क्यों नहीं हट पा रहे आप कभी किसी मंदिर पर गिड़गिड़ाते हैं कभी किसी स्थान पर गिड़गड़ाते हैं कभी किसी स्थान पर प्रार्थना करते हैं मगर प्रार्थनाओं का फल आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाता आप तृप्ति और संतोष का जीवन नहीं प्राप्त कर पाते उसके पीछे मूल वही कारण है कि आप भक्त की भावना को समझ ही नहीं पाते कि भक्त की भावना हमारे अंदर किस बिंदु तक होनी चाहिए किस चरम सीमा तक होनी चाहिए भक्त के पास तो सिर्फ केवल समर्पण का भाव होना चाहिए हम जिसकी जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है उसमें सोचने का हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है यदि हम अपनी सोच विकसित करेंगे तो हम किसी के भक्त बन ही नहीं सकते भक्त बनने का तात्पर्य है सर्वस्व समर्पण और सर्वस्व समर्पण करने के बाद हमारा इष्ट हमको जिस रूप में रखे जैसे रखे वैसा हम जीवन जिए केवल आप वही विचारधारा नहीं अपना पाते आप समझ ही नहीं पाते कि माता आदि सत्य जगतजनी जग जग जग जगदम्बा जो समस्त लोगों की जननी है जिनके सामने ऋषि मुनि देवी देवता हाथ जोड़ करके हर पल नत मस्तक रहते हैं उस प्रकट सत्ता को केवल क्या हमें अपना विवेक देने की आवश्यकता पड़ेगी क्या हमें उसे कभी यह बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है केवल अगर एक बिंदु को आप अपने अंदर से समाप्त कर दें कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जिस दिन आपके अंदर से इस तरह के शब्द समाप्त हो गए केवल एक कामना शेष रह गई कि मुझे तो सिर्फ भक्ति और भक्ति चाहिए सिर्फ मैं समर्पण कर देना चाहता हूं उस प्रगट सत्ता के चरणों में उस प्रगत सत्ता के चरणों से सिर्फ एकाकार चाहता हूं उस प्रकट सत्ता की चेतना तरंगों से अपने संबंध को जोड़ना चाहता हूं माता आदिशक् जगजनी जगदबा से केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति चाहता हूं मैंने आप लोगों को पूर्व में चिंतन दिया है कि भक्त ज्ञान और आत्म शक्ति में त्रिभुवन का संपूर्ण सुख समाहित है आप नाना प्रकार की कामनाएं करते रहते हैं कभी किसी प्रकार की कामना करते हैं आधे घंटे पूजा करेंगे कभी किसी प्रकार कामना करें कभी किसी प्रकार की कामना करेंगे उस चरम बिंदु को यदि आप हासिल कर लें जिस चरम बिंदु को हासिल करके आपका गुरु आपके समक्ष बैठा रहता है कि शरीर को हजारों जन्म कोढ़ियों का दे दिया जाए अपाहिज बना दिया जाए सब सुख वैभव पत्नी बच्चे सब कुछ किसी पल छीन लिए जाएं, मगर अंश मात्र भी उस माता आदि जगत के संबंधों में कोई फर्क नहीं आएगा साधना करना कोई लंबी चोड़ी बात नहीं होती सिर्फ अपने विचारों की प्रवाह की दिशाधारा को सही दिशा देने जिस तरह मैंने कहा एक सुराख करने की जरूरत है सत्य का सुराख जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ सके उस विचारधारा को गहराई से अपने हृदय में स्थापित कर लेने का भाव हम एक रिश्ता तो जोड़ें। माता आज से जिस विराट सत्ता के हम आराधना करना चाहते हैं या तो हमारे अंदर तत्काल उनके दर्शन करने की भावना कामना तत्काल उपस्थित हो जाती है हमें अपने और उस प्रकट सत्ता के दूरी का एहसास होना चाहिए वह परम सत्ता जिसे जिसके एक रजगढ़ को पाने के लिए देवाधिदेव भी तरफते रहते हैं ऋषि मुनि तरफते रहते हैं समाज का आम मानव तत्काल या तो दस दिन या पंद्रह दिन की एक साल की साधना में चाहता है मुझे प्रगत के दर्शन हो जाए हर पला आप अज्ञानता की भक्ति करते हैं या तो कामनाओं में लिप्त रहते हैं कि आपकी आराधना में एक के बाद एक कामनाओं का भंडार लगा रहता है आप सच्चे मन से रिश्ता प्रगट से जोड़ना ही नहीं चाहते जिस तरह मैंने कहा प्रकाश की एक किरण जिस दिन आने लगेगी तो अंधकार अपने आप दूर भाग जाएगा उसी तरह जिस दिन आपने वास्तविकता का रिश्ता जोड़ लिया आपके विषय विकार अवगुण समस्याएं अपने आप दूर भागती चली जाएंगी और जब तक वह प्रकाश की किरण का रिश्ता आप नहीं जोड़ पाएंगे वह सुराख आप नहीं बना पाएंगे आप कहीं पर भी गिड़गिलाते रहें कहीं पर माथा टेकते रहें सिर्फ आंशिक लाभ से आगे आप बढ़ नहीं सकते जबकि एक रास्ता है कि वह अटूट विश्वास निष्ठा साधना कहते किसको है हम अपने आप को साधले साधना में कोई बहुत बड़े तंत्र की आवश्यकता नहीं होती सिर्फ एक विचारधारा की आवश्यकता होती है कि केवल सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करके सत्य हमसे चाहता क्या है हम सत्य किस तरह का अपना जीवन जीकर के सत्य से संबंध बनाए रख सकते हैं केवल उस विचारधारा को पकड़ने की जरूरत है आज अष्टमी का दिन है अष्टमी भक्ति प्रदाता दिन कहा गया है आज मेरा चिंतन उस दिशा में मातृषीलिए है कि गुरु उन्हीं रास्तों को आपको बताने का सतत प्रयास कर रहा है जिन रास्तों में जिन रास्तों से मैं चल करके कर उस माता आदिदा के रजक्रों को प्राप्त कर सका हूं आप सभी लोगों को अवगत होगा कि प्रारंभ से आज तक मैं सदैव जब अपने लिए साधना करता था तभी कृष्ण पक्ष की मासिक अष्टमी को सदैव व्रत अनुष्ठान में दिन भर रहता था और आज जब मैंने अपने रोम रोम को हर पल के साधना या जीवन के समस्त साधना पक्षों को आपको समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है तो अब भी उस हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप लोगों के लिए साधना रत रहता हूं जो एक सामूहिक मेरों द्वारा चिंतन दे दिया गया था कि भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवरात्र की अष्टमी यह वह स्थितियां होती हैं कि अब माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में यदि भक्ति प्राप्त करने की कामना करें सच्चे मन से भक्ति का रिश्ता जोड़ने का प्रयास करें तो हमें माता आदिशक्ति जगदम्बा से भक्ति का वरदान अवश्य प्राप्त होता है मगर मैंने वही चीज कहा कि हमारी दिशा धारा सही होनी चाहिए लक्ष्य सही होना चाहिए हम करना क्या चाहते हैं प्राप्त क्या करना चाहते हैं हमारे अंदर पहले वे भाव पक्ष जागृत हो जाए हमारे अंदर जो अवगुण आवरण पड़े हुए हैं सुषमना नाड़ी पर जब तक सुसुमना नारी के आवरण हटेंगे नहीं तब तक हमें दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होगी नहीं संक्षिप्त अनुभूतियां किसी को प्राप्त हो सकती है मगर सच्चा रिश्ता जिस तरह मैंने सच्चे फुराक की, की बात कही कि हजारों साल के अंधकार जहां पर काल कोठरी पर हो वहां केवल एक फुराक पैदा करते हैं एक पल में दूर भग जाता है उसी तरह आपके जीवन में आनंद और तृप्त तत्काल आ जाएगी जिस दिन आपने माता आदि जगदम्बा हुए भक्त का अटूट रिश्ते की एक डोर आपने बांध ली सत्य में अशांति की कोई चीज गुंजाइश ही खत्म हो जाती है कुछ प्राप्त करने की और शेष लालसा ही खत्म हो जाती है चूंकि आपके अंदर चेतना तत्व इतना सतह प्रभाव होने लगता है कि आपकी कार्य क्षमता सभी क्षेत्रों में सतह जागृत होती चली जाएगी आपकी इच्छाएं वही होंगी जो आपके लिए आवश्यक होंगी चूंकि समाज जितना संशय में उलझनों में फंस रहा है वह केवल इच्छाएं और अपेक्षाएं आप ही आपको अशांत कर रही है कि आपकी असीमित इच्छाएं